मदहम पूर्णा हाँ श्लोक बोलो हाँ, कितने कि को याद हो गया बता हाथ उठाओ बारह श्लोक पूरा याद किस को एक दो इतने दस लोग को याद किसी को तीन और कोई दस लोग याद हो गया पांच श्लोक याद हो गया किसको को बोलो पांच हाँ बोलो पांच सौ का बोलो चित बोलो आप बोलो बोलो जैसे जोर से बोले जैसे बोलो जैसे मैं जोर से बोलो कैसे को बोला सुनाई पड़ाना नहीं ऐसे बोलो जैसे उसको सुनाई पड़े हाँ अभी को पूरा याद है बोलना कितने एक दो आपको पूरा याद है अरे ब्रह्मचारी याद है पूरा हाँ और अन्य को नहीं बोलना बोलो सब मिलकर बोले ना एक ना बोले नरे हो गया अभी को जितने याद है पुस्तक नहीं देकर बंद करके बोलो सब जितने जिसको एक याद एक बोलो दो है तो दो बोलो सब है सब बोलो पुस्तक बंद करके हाँ कटाक्ष टीका बिल्कुल नहीं हुई तरह विज्ञान विरति ही शुभति टीका में विज्ञान विरति ही उसका अर्थ करते विज्ञान से विरति विज्ञान विरतिष्टी समाज से विज्ञान से का अर्थ कर दिया विशेष ज्ञान से विशेष ज्ञान की विरति विरति का तो उपरति विशेष ज्ञान समाप्त हो जाए सामान्य जो ज्ञान है चिद्रूप ज्ञान स्वरूप ब्रह्म उसका तो कभी अभाव नहीं होता है कभी उपरत नहीं होता है विशेष ज्ञान जागृत अवस्था में सपन अवस्था में सुसुप्ति में उसका अभाव हो जाता है उसको कहते सुप्ति सुसुप्ति तपन जागरू तम का तस्य जन्म तस्य का क्या थे विशेष ज्ञान से विशेष ज्ञान का जन्म जन्म का अर्थ उत्पत्ति सामने दिया है तस्य का अर्थ विशेष ज्ञान से, से। जन्म का अर्थ उत्पत्ति सपन जागर उच्य थे विज्ञान विशेष ज्ञान, ज्ञान की उत्पत्ति ही सपन और जागर तो विशेष ज्ञान अवस्था में है जागृत अवस्था में दोनों में है, है। तथा तुन में क्या भेद है यदि दोनों में ही विशेष ज्ञान है तो दोनों में भेद बताते हैं वासनामय प्रपंच विज्ञानम सपन स्थूल प्रपंच विज्ञानम जागृत विभाग सपने में जो प्रपंच होता है उसको कहते वासनामय प्रपंच जागृत अवस्था में देश देखा सुना उसे संस्कार होता है ऐसे वासना से ही सपना अवस्था में ऐसे सपना होता है वासनामय प्रपंच वासना ही मन ही तद्रूप बन जाता है प्रपंच उसका ज्ञान है सपना किंतु जागृत अवस्था में स्थूल प्रपंच है सपने में सूक्ष्म है यह स्थूल प्रपंच का विज्ञान जागृत ऐसे विभाग हुआ में से क्या सिद्ध हुआ ये जागर सपन तो बता दिया विज्ञान बीरती हो तो सुप्ति और विज्ञान की उत्पत्ति हो तो सपन जागर हुआ तथा तत तत्साक्षण कथम है सिर नित्य ज्ञान मैं उस तीनों का साक्षी हूँ नित्य ज्ञान रूप उसमें मेरे में सपना सुसुप्ति जागृत तीनों कैसे आएंगे नित्य ज्ञानस्य नित्य ज्ञान रूप चेतन आत्मा है अलुप्त चिद्रूप्य चिद्रूप है सामान्य चेतना उसका लोप नहीं होता है हमेशा ही रहता है निरंतर जागर सपन सुन अवस्था में सामान्य चेतन बराबर होता है न ही दृष्टुर दृष्टि विपरीत लोप विद्य थे, थे। दृष्टा की जो सर्वपभूत दृष्टि है उसका विनाश नहीं होता है अलुप्त चिद्रूप जो की जागर सपन सुश्रुति तीनों का साक्षी तत्त लक्षण तत्साखी का अर्थक उत्तर लक्षण सुश्रुप न उक्त लक्षण उत्तम उक्ता लक्षण सुश्रुत्यादि नाम अवस्था नाम सुस्वती जागर सपन का लक्षण बता दिया वो तीनों अवस्था का साक्षी में हूँ चिद्रूप माम आत्मा न मैं, मैं आत्मा हूँ कथम ते तरह तो तो वो मेरे में कैसे रहेंगे मैं तो उन तीनों को देखने वाला जानने वाला हूं वो मेरे दृश्य है दृश्य मेरे में नहीं सुसुप्ति सपन, सपन जागर आता सपन जागर सुसुप्ति ती तीनों कथम सी हो कथन आक्षेप में कैसे होंगे अर्थात न कथन सी भी किसी प्रकार मेरे में नहीं रहेंगी अवस्था क्योंकि तो मेरा दृश्य है दृश्य तो दृष्टा का धर्म नहीं होता है दृश्य बाहर है उसको जो देखता है दृश्य घटपटादि रूपादि दृश्य भी दृष्टा में नहीं दृश्य का धर्म भी रूपादि दृष्टा में नहीं है अयम भाव ये भाव अभिप्राय कहते सुस्रुप्त सुस्रुप्दी सुसुप्त अवस्थायावत सुसुप्ति तात्कालिक अज्ञान अभाषक किंचित चैतन्य अंगीकार्यम सर्वेर सबको मान... मानना ही पड़ेगा अवस्था में कोई चैतन्य है तात्कालिक अवस्था में रहने अवभाषक अज्ञान का प्रकाशक सुश्रुति अवस्था में अज्ञान है अज्ञान को प्रकाश करने वाले कोई चैतन्य मानना पड़ेगा स्वीकार्य अंगीकार स्वीकार करना चाहिए चाहिए सबको यदि ऐसे नहीं मानेंगे उठने के बाद कैसे परामर्श होगा सुखम आम अस्वापम ना किंचित अभिधिशम अन्यथा उत्थित पुरुष से पुरु जग जाने के बाद कहता है सुख में सो गया कुछ पहचान पता नहीं चला सब का अज्ञान का स्मरण कर रहा है सुरस्वती काल में अनुभूत सुख का भी अभी स्मरण करके कह रहा था, कह रहा है क्योंकि जगने के बाद कहता है सुरस्वती काल अभी नहीं है सुश्रुति तो काल न सुख अज्ञान का अभी कर रहा है सुश्रुति तात्कालिक अज्ञान परामर्श अनुपते यदि उसका अनुभव करने वाला कोई चैतन्य नहीं रहेगा तो स्मरण नहीं हो सकता है स्मरण तो अनुभूत तो का होता है जो अनुभव करेगा वही स्मरण कर सकता है स्मरण होता है तो अवश्य अनुभव क्या होगा स्मरण अभी हो रहा है तो अवश्य अनुभव क्या था यदि अनुभव क्या नहीं होता चैतन्य कोई अनुभव करने वाला नहीं होता सुश्रुति अवस्था में तो उसका स्मरण अभी नहीं होना चाहिए नहीं कह सकता कि मैं सुख से सो गया न किंचित अभी दिशम सुश्रुति में होने वाला ज्ञान का परामर्श स्मरण नहीं हो सकता है न चैतन्यम त चैतन्यम न जन्यम जो चैतन्य सुश्रुति का साक्षी है सुश्रुति का प्रकाशक है सुश्रुति अवस्था को जानने वाला जो चैतन्य है न जन्यम और जन्य कार्य नहीं है मन चक्षुरा मन चक्षुरादि जो ज्ञान का जनक इंद्रिय है अंतर्गत तो होगी सब ऊपर तो होगी नया ज्ञान जन्य ज्ञान, ज्ञान नहीं हो सकता है अनंतम च वो ज्ञान अनंत है उत्पत्ति नहीं नाश भी नहीं है तदजन्य भाव से नियमात। क्योंकि जो जन्य नहीं अजन्य हो और भाव पदार्थ हो वो नित्य ही होता है यदि अजन्य हो तो भी अभाव पदार्थ हो ये मानते है तार्कि लोग ये मकान बनने के पहले मकान का अभाव था उसका नाम क्या है प्राग अभाव और प्राग हाँ की उत्पत्ति कब हुई थी कितने साल पहले वो अनादि अजन्य अजन्य होने पर प्राग का नाश हो सकता है जब मकान बना उसी समय प्राग भाव नष्ट हो गया अजन्य होने पर भी नष्ट हो जाता है किसका भाव का भाव का नाश नहीं होगा जैसे आत्मा आत्मा अजन्य है भाव पदार्थ है उसका नाश कभी नहीं होगा भाव का तो नाश हो जाएगा किंतु अजन्य भाव से नित्य तो जितने अजन्य भाव जितने भाव सब नित्य नहीं भाव तो घट है नित्य है क्या अजन्य घट की उत्पत्ति होती है घट जन्य है अजन्य है अजन्य जो भाव हो नित्य ही होगा तो सुसिक काल में जो ज्ञान है अजन्य है क्योंकि इंद्रिया नहीं है अजन्य होने के कारण नित्य मानना पड़ेगा क्योंकि भाव पदार्थ है तत्चन अस्मावीर आत्मा इत उच्य वेदांत उसी चैतन्य का आत्मा कहते हैं जो चैतन्य सुरस्वती का साक्षी है जागर सपन का भी साक्षी है वही चैतन्य नित्य है उसका आत्मा कहते हैं तथा कथम अनादि नित्य ज्ञान स्वरूप से आत्म न ज्ञान उपरम रूपा सुस्वी ज्ञान उत्पत्ति रूप स्वन जागरू चि अनादि नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा आत्मा ही ज्ञान सर पे जो क्यों ना भी है नित्य है ज्ञान चिद ज्ञान चेतन रूप ज्ञान है ऐसे ही आत्मा का आत्मा में न तो सुश्रुति ना स्वप्न न तो जागर क्योंकि सुश्रुति का ज्ञान उपरती ज्ञान उपरम रूपाश्रुक्ति ज्ञान का उपरम हो जाए ज्ञान का अभाव हो जाए तो सुश्रुति और ज्ञान उत्पत्ति है जागर स्वन ये दोनों स्वप्न जागर अथवा सुश्रुति ये तीनों नित्य ज्ञान में है ही नहीं नित्य ज्ञान में ज्ञान का अभाव ज्ञान की उत्पत्ति कुछ नहीं है सपन जागर सुश्रुति तीनों स्वरूप ज्ञान में है ही नहीं जो सब को प्रकाश करता है सब का साक्षी उसमें दृश्य धर्म नहीं रहता है अहंकार से तो जन्म वृत्ति रूप ज्ञान आश्रय तत्र उप पद्धति अहंकार है अहंकार में जन्य वृत्ति रूप ज्ञान ज्ञान के स्वरूप ज्ञान आत्म रूप नित्य ज्ञान है और एक है वृत्ति ज्ञान नित्य ज्ञान की उत्पत्ति नाश दोनों नहीं है नित्य ज्ञान किस अवस्था में रहता है तीनों अवस्था में तभी तो नित्य होगा यदि एक अवस्था में रहे अन्य अवस्था में नहीं रहे नित्य होगा तो नित्य ज्ञान जागृत में रहेगा सपने में सुस्त में तीन अवस्था में रहने वाला है ज्ञान ये ज्ञान होता है नित्य है स्वरूप ज्ञान उसकी उत्पत्ति किसके द्वारा होती मालूम है? उत्पत्ति होगी उसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता है वो नित्य है स्वयं प्रकाशमान है और जो ज्ञान उत्पन्न होता है ज्ञान नष्ट होता है घट को देखा रूप देखा रस ग्रहण क्या ज्ञान उत्पन्न होता है नष्ट होता है इसको कहते वृत्ति ज्ञान अंतकरण का परिणाम है वृत्ति अहंकार को अहंकार का भी परिणाम बुद्धि का भी परिणाम कहते हैं अंतकरण को कहीं मन बुद्धि चित्त अहंकारचार्य तो कहीं अहंकार का ज्ञान कह दिया कहीं मन का भी कहीं बुद्धि का एक अर्थ है उसमें जन्य वृत्ति होती है परिणाम रूप वृत्ति की उत्पत्ति होती है अंतकरण में परिणाम होता है घट ज्ञान पट ज्ञान जब घट के साथ चक्की का संबंध होता है तो अंतकर्ण का परिणाम वृत्ति होती है अंतकर्ण की वृत्ति बाहर जाकर के घट देश में व्याप्त हो जाती है जैसे किसी बर्तन में पानी भरकर रखेंगे टांके में टाके में छिद्र हो जाएगा थोड़ी छोटे छिद्र से पानी उसे गिरता है जाकर के वो पानी जो गिरता है वो नीचे के गिलास रख दिया थोड़े थोड़े पानी में जा जाकर गिलास भर जाता है कटोरी रखेंगे तो कटोरी भर जाएगा लोटा रखेंगे तो भर जाता है जैसे बर्तन वैसे आकार जल तदाकार हो गया बटर रखेंगे तो बटर में भर जाता है जिस प्रकार पानी छिद्र से जा करके जिस बर्तन में गिरता है तदाकार हो जाता है इसी प्रकार आपके देह में अंतकरण है ये जल के समान है, है। देह घड़ा के समान है घड़ा में जल है छिद्र के द्वारा जल बाहर करके गिरता है देह हो गया क्या हुआ घड़ा के समान उसमें जल के स्थान पर हो गया अंतक वहां छिद्र है घड़ा में यहाँ छिद्र है इंद्रिय चफुरादि इंद्रिया छिद्र है छिद्र के द्वारा अंतकर्ण बाहर भाग जाता है बाहर जाकर के जिस देश में इंद्र का संबंध होगा घटपट आदि उसी देश में अंतकोण जाकर के व्याप्त तो हो जाता है उसको कहते वृत्ति अंतकोण का परिणाम वृत्ति है घट देश में गया तो वृत्ति घटाकार हो जाती है पटा देश में जाने पर पटाकार जिस देश में जाएगी वृत्ति तदाकार हो जाती है केवल चक्षुद्ध के द्वारा चक्षुद नहीं सब इंद्र के द्वारा विषय के साथ संबंध होता है लड्डू खाएंगे तो मीठा लगेगा अंतकण की किमा कार वृत्ति होगी मधुरा कार वृत्ति होगी और खटा इमली खाए तो खटा आम खाएगा तो अमलाकार वृत्ति होगी गंध सुगंध ग्रहण करेगा तो सुगंधा आकार वृत्ति होगी ऐसे ही वृत्ति अलग अलग हो जाती है ये वृत्ति जो अंतकण का परिणाम को ही वृत्ति कहते हैं अंतकण किससे बनता है अपंचीकृत पंच महाभूत के सात्विक अंश से बनता है स्वच्छ है स्वच्छ होने के कारण उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब होता है इसको कहते हैं चिदाभाष अंतकण का जो परिणाम है वृत्ति है वो भी स्वच्छ है अंतकण का ही परिणाम स्वच्छ होने के कारण उसमें भी चैतन्य का प्रतिबिंब होता है उसको कहते चिदाभाष चेतन जैसे दिखता है लगता है जैसे जल में कभी सूर्य प्रतिबिंब हो जाएगा दर्पण में सूर्य प्रतिबिंब है आंख से नहीं देख सकते आंख बंद हो जाएगा ऐसे देखेंगे आंख में आ जाता है जल में प्रकाश दिखता है कभी चंद्र सूर्य प्रतिबिंब से इसी प्रकार ये वृत्ति तो जड़ है चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त होकर के चेतन जैसे लगती है ज्ञान तो चैतन्य ब्रह्म ही है सत्यम ज्ञान अनंत रम वृत्ति है जड़ पांचो भूतों का कार्य है तो भी चैतन्य का प्रतिबिंब होने से चेतन जैसे लगती है वृत्ति वृत्ति में वृत्तो ज्ञानोपचाराथ तो उसको ज्ञान कहते हैं घट ज्ञान का तो घटाकार वृत्ति पट ज्ञान का पटाकार वृत्ति उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास होने से जड़ होने पर भी उसमें प्रकाश दिखता है जैसे दर्पण में प्रकाश प्रतिबिंब हुआ जल में चंद्र सूर्य का प्रतिबिंब होता है ऐसे वृत्ति में भी चेतन का प्रतिबिंब होने से वो चैतन्य जैसा लगता है ये जो वृत्ति ज्ञान है वह अनित्य है प्रमाण से उत्पन्न होता है ज्ञान नष्ट भी हो जाता है घट को देखा अंत को जाकर देश में व्याप्त तो होकर घटाकर वृत्ति हो गई घट ज्ञा, ज्ञान घटाकार वृत्ति की उत्पत्ति होने से घट ज्ञानी की उत्पत्ति हुई और घट को देखकर बंद कर दिया आंख दूसरे को पट को देखने लगा तो घटाकार वृत्ति रहेगी नहीं रहेगी घटाकार वृत्ति का नाश हो जाएगा फिर किसकी उत्पत्ति होगी पट्टाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति की उत्पत्ति होने से क्या कहेंगे पट ज्ञान उत्पन्न हुआ और घट नष्ट हो गया ये वृत्ति ज्ञानी की उत्पत्ति होती है नाश होता है दो उत्पत्ति नाश वाला वृत्ति ज्ञान इसको कहते जन्य ज्ञान ये प्रमाण से उत्पन्न होता है जन्य ज्ञान ये जन्य ज्ञान के लिए मनुष्य चाहिए ये ज्ञान रहता है कहा वृत्ति का आश्रय वृत्ति किसका परिणाम है तो वृत्ति कहाँ रहेगी अंतकर्ण वृत्ति का आश्रय अंतकर्ण यदि अहंकार से तो जन्य वृत्ति रूप ज्ञान जन्य जो वृत्ति रूप ज्ञान है वृत्ति ज्ञान और वृत्ति ज्ञान का आश्रय हो गया अहंकार अहंकार ही जन्य वृत्ति रूप ज्ञान का आश्रय होने से ज्ञान जागृत स्वप्न ज्ञान हो के अज्ञान का ज्ञान हो और ज्ञान रहेगा जन्य ज्ञान का आश्रय होने से तत्र उपपद्यते पद्यते अहंकार से तत्र जागृत स्वप्न सुस्वती तीनों कहाँ रहेंगे अहंकार में रूप चिद्रुपा में नहीं तत आत्मा जागृता अवस्था रहित आत्मा में तीन अवस्था में कौन सी अवस्था है अहंकार में तीन अवस्था है इधानीम आत्मा निर्विकार ब्रह्मा वेदा सड़ भाव विकार राहित साधय आत्मा ही ब्रह्म ही ये वेदांत का सिद्धांत है सत्यम से ब्रह्मास्मि बहुत महावाक्य है आत्मा ही ब्रह्म है।, है निर्विकार ब्रह्म में कोई विकार नहीं है जितने जन्य पदार्थ भाव पदार्थ सब में विकार होते हैं छह विकार जन्य पदार्थ है घट हो पर्वत हो वृक्ष हो देह हो छ विकार होते है जायते उसके बाद अस्थ तृतीय है वर्धते चतुर्थ है विपरीणमते पंचम अपक्ष्य विनश्यति, प्रथम क्या है जायते, षष्ठ षष्ठ क्या क्या है है विनश्यति, तृतीय क्या है वर्धते पंचम अपक्षयते, तृतीय क्या है द्वितीय अस्थि चतुर्था विपरिणम ते छे विकार है ये भाव पदार्थ में है अभाव में नहीं है भाव पदार्थ में, में, में नित्य में अनित्य में नित्य में अनित्य ज्ञान्य पदार्थ में है अभाव में विकार है? नहीं भाव पदार्थ सड़ भाव विकार कहते हैं भाव विकार रहेगा किसमें भाव विकार किस रहेगा नित्य में अनित्य में अनित्य में भाव में अभाव में? भाव में अब जीव में जीवात्मा में कितने विकार रहेगा कोई नहीं है भाव विकार राहित्यम साधी तभी ब्रह्म से अभिन होगा ब्रह्म से अभिन जीवात्मा से कोई विकार नहीं है ष्कार वाता निर्विकारोहमता सर्वथा नवकते किसको लगा दिया तुम बैठे कर देखो कौन सोता है कौन जगता है जिसको लगाया वो सो गया देखेगा कौन जगता है कौन सोता है स्वयं जागृत रहेगा तो देखेगा कौन सोता है कौन जगता है और स्वयं सो गया तो पता चलेगा अथवा स्वयं उपस्थित हो तो देखेगा कौन उपस्थित हो कौन अनुपस्थित हो और स्वयं अनुपस्थित रहेगा तो देखेगा सब विकार को जानने वाला स्वयं यदि विकारी है उसका ही विकार होता है सब विकार को देखेगा जो कभी रहता है कभी भाग जाता है कभी रहता है कभी न रहता है उसी का अपना कुछ चल रहा है तो दूसरे को विकार को कहा देखेगा सब के विकार को देखने वाला क्या होना चाहिए निर्विकार सब कोई सोता है कोई नहीं सोता देखने वाला नहीं देखता रहता है तभी तो देखेगा स्वयं अपने को नहीं देगा तो दूसरे को क्या पता चलेगा तो देखे भाग ही जाएंगे देखेगी सोते तो हम भी भागो भागे कोई कोई ऐसे ही बिना कार्य भाग जाते नींद लगती है तो भाग जाते हैं। तो आत्मा को जानने छाला स्वयं यदि विकारी होगा छह विकार को जानेगा सब पदार्थ है कि विकार को जानने वाला निर्विकार है षड विकार बताओ निर्विकारो हम मैं छे विकारो वालों का विकार बताम विकार वाला कौन है भाव पदार्थ अनित भाव पदार्थ जितने सबका वेता में हूँ सड विकार होता विकार वाले छे विकार वाले जितने पदार्थ है जन्य भाव पदार्थ सब को मैं जानने वाला हूँ मैं जानने वाला विकारी होगा निर्विकार हो, जानने वाला मैं निर्विकारू यदि निर्विकार नहीं मानेंगे तो क्या होगा अन्य था? यदि अपने में विकार होता रहेगा तो सब अन्य के विकार को कौन अनुसंधान करेगा देखेगा अपने को नींद लगती थे दूसरे को नींद लगती है कैसे पता चलेगा अन्य अनुसंधान सर्वथा नाभ कल्पते अन्य के विकार का अनुसंधान नहीं कर सकता है कर सकता हूँ मैं यदि स्वयं निर्विकार नहीं होगा हूँ तो अन्य विकारों का अनुसंधान नहीं कर सकता वन्य विकार को अनुसंधान करने वाला विकारी है निर्विकार है नहीं होता है निर्विकार नहीं होगा तो विकार वाले पदार्थों का साक्षी कैसे बनेगा सब कैसे देखेगा सब के विकार को जानने वाला निर्विकार है सड़ विकार बता सड़भाविकार बता इसको कहते सड भाव विकार यास्क है निरुतकार उन्होंने कहा है ये प्रसिद्ध है यास्क वचन जायते विपरिणत नमते अपक्षयते विनश्यति कहीं कहीं कहते अस्ति जायते तो जायते अस्ति चाहिए अस्ति जो विकार है जन्म के उत्तर भाव अस्ति विकार भाव पदार्थ में है आत्मा को तो कहा गया छोगे में सदैव समय इदम अग्रह आसित एक में ब्रह्म को सत कहा है नहीं ब्रह्म सत्य सतरूप जो विकार है अस्थि रूप विकार वो तो विकार ब्रह्म में है ये सदरूप ब्रह्म और तो अस्थिरूप विकार ये दोनों में भेद है ब्रह्म को सत कहा और छह भाव विकार में से एक भी विकार ब्रह्म में नहीं है तो अस्थिर जो विकार भाव पदार्थ में वो विकार भी ब्रह्म में नहीं है अस्थि और सत दोनों पर्यावाचक है अस्थि तिंगंत साते सुबंत अस धातु सुमता विद्यमान घटो अस्थि कह घटन कह समान है घटन इसका जोर अर्थ है घटो अस्थि कहेंगे तो वही अर्थ है तो ब्रह्म जी सत है अस्थि कैसे नहीं हम अस्मी ब्रह्म कहतेमसी में अस्थि कहते है है इसलिए ये जो छह विकार में अस्थि रूप विकार है जन्म के उत्तरावर्ती विकार को अस्थि शब्द से लिया ब्रह्म की उत्पत्ति होती है जन्म तो ब्रह्म में जो शब्द रूप ब्रह्म है उत्पत्ति के पश्चात भावी शब्द अस्थि विकार है ब्रह्म में घट में उत्पत्ति घट की उत्पत्ति होती है उत्पत्ति के बाद घट रहस्यता है सदअ अस्थि घट ये जो विकार है उत्पत्ति के पश्चात भावी विकार भाव पदार्थ में है इसे प्रथम विकार जायते प्रथम विकार क्या हुआ उसके बाद अस्थि उत्पत्ति के बाद रहेगा फिर उसके बाद वर्धते बढ़ेगा घट में बढ़ जाता है घट घट में भी बढ़ता है ये मैला लगता है तो मैला लगता नहीं थोड़ा रोजा एक साल छ महीना एक साल चार पांच दिन देखो कपड़ा से निकलता निकलता है ये झाड़ू रोज देते हैं उसमें महिला जम जाता है दर्पणे में ये पत्थर में ये पत्थर में भी और अच्छा पत्थर में भी महिला जम जाता है मंदिर में पत्थर में महिला जम, जम गया काला काला हो गया महिला जमता नहीं महिला जमन से बढ़ गया बढ़ता है कपड़ा में इसे महिला पकड़ बढ़ मोटा हो जाता है बढ़ थोड़े थोड़े कुछ मिला करके वृद्धि कपड़ा बढ़ फिर परिणत परिणाम होता है बड़े पत्थर में परिणाम होता है एक मकान बहुत मजबूत कंक्रीट में बना है इसमें परिणाम होता है पचास साल सौ साल के बाद कितने अपने आप ही गिर जाता है गिरता नहीं सीमेंट वही मजबूत क्या पचास साल सौ साल में अपने आप ही गिरने लगा तो ये पचास साल के बाद परिणाम होता है अभी से परिणाम होता रहता है दिखता नहीं है हमेशा ये परिणाम परिवर्तन होता है इतने सूक्ष्म लगता है अभी जैसे कोई सही कोई पत्थर तोड़ रहे थे पत्थर बड़ा पत्थर हाँ मेरा लेकर रोज पिटते हैं पिटते पिटते पिटते पिटते सात दिन तक देखा पत्थर कुछ नहीं होता है थोड़े टुकड़ा टुकड़ा कुछ ना नहीं होता है कोई महात्मा बताया उनको मना कर दिए पत्थर तो टूटेगा नहीं बेचारे महात्मा दुर्पड़े कितने तोड़ेंगे तो सात दिन आठ दिन के बाद वो छोड़े नहीं रोज आकर पीटते हैं दो चार दस पार पिटे फिर जाओ पाटी के अनुभव में हंतु जब मिला थोड़ा पीटा पत्थर ऐसे पत्थर पहाड़ लगाते लगाते एक दिन कहा पत्थर टूट गया कितने प्रहार? दो प्रहार लगाते ही टूट गया दो प्रहार से यदि पत्थर टूट जाता तो अभी तो क्यों नहीं टूटा था कितने प्रहार पीट गया दो प्रहार लगाते ही टूट गया दो प्रहार से कैसे टूट गया जब पहले से प्रहार दे रहा है तब से पत्थर में विकार होता है कंपन अंदर बाहर दिखता जैसे को ऐसे सब लोग समझने नहीं होगा छोड़ दो तो पीटते पीटते पीटते पीटते पीटते ऐसे ही चला सात आठ दस दिन तो पहले प्रहार से भी उसके अंदर चोट लगा उसे विकार हुआ परिणाम हुआ है ऐसे होते होते तो मैं अंदर बीच में फटने लगा फिर एक प्रहार दिया था तो टूट गया एक प्रहार से टूटने वाला नहीं इसलिए विकार तो शुरू से पहले से ही परिणाम होता है बड़े बड़े मकानों में भी लोहा में भी दुर्बल होता टूट जाता है परिणाम होता रहता है विपरिणमते फिर ह्रास होता है टुकड़ा गिरकर निकल जाता है फिर अंत में विनश्यति ये शरीर भी सब का ऐसा है जाहते अस्थि बर्धते विपरिणमते अपश्यति विनाश भी सब का होने वाला है शरीर ये छे भाव विकार वाला का साक्षी आत्मा सर विकार बताम ष्भावता ष ते भाविकारा भाव, भाव, भाव कौन ये जायते पहले अस्ति वर्धते विपरणमते अक्षते विनशति ये यास्क मुनि का वचन है, निरुत्तकार यास्क हे यास्क मुनि ये ते षिकारवंत के भावपद जन्य भाव पदार्थ जन्य भाव पदार्थ जिसमें में भाव विकार उसमें बाह्य ना, घटादि नाम ये घटादि अंतरबु अंतरबुदि भी वाह पदार्थ है उनका भी विकार होता है सबको में जानने वाला हूं वेत्ता विद ज्ञानी वेत्ता स्त्रीलिंग या पुलिंग तिंगंत पुलिंग या स्त्रिंग प्रश्न है अब कहते तिंगंत विद धातु से त्रिच करेंगे नूल त्रिचो तो गुण हो जाएगा वेत्री प्रथमांत तो वेत्ता वेत्ता वे तारो वेगा धाता ज्ञाता जैसे वेता कहते ज्ञाता अहम आत्मा में ज्ञाता हूँ जो जानने वाला वो निर्विकार है निर्विकार का अर्थ विकार रही तो बाबा निर्विकार में हूँ